कि पावन गंगा तथा ब्रह्मसूत्र एवं एवं महाविष्णु के कृष्ण रूप में प्रकट हुई लीला पर हम जीवन के सत्य को स्वयं को जान पा रहे हैं ये सृष्टि क्या है हम कौन हैं कहाँ से आए ब्रह्म सूत्र ने कहा धर्मो पर यदि तुम धर्म को जानना चाहते हो तो अपनी उत्पत्ति को जानो सृष्टि के रहस्यों को पढ़ो क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना वो न तो धर्म को जानता है और न वो धर्म पूर्वक जी सकता है नाना धर्म जो नाना संप्रदाय दिखाते हैं वो वाह्य जगत की औपचारिकताएं भरे हैं कि मुझे कैसे रहना चाहिए कैसे पूजा पाठ करना चाहिए वगैरह वगैरह मेरा जीवन कैसा होना चाहिए समाज कैसा होना चाहिए उसकी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए ये औपचारिकताएं ये लिविंग कर्सीज हैं कि मैं कैसे रहूँ कैसे जीऊँ लेकिन यदि तुम धर्म के विषय में पूछ रहे हो तो ब्रह्मसूत्र ने कहा कि स्वयं को जानना अपने को पढ़ना अपने को पहचानना इस सृष्टि के रहस्यों को जानना फिर उन्हीं पर आरूढ़ होकर जीना उनके अनुरूप जीना ही धर्म है धर्म कोई सतही बात नहीं है ये जीवन से जुड़ा हुआ क्षण है संपूर्ण विज्ञानों की भी मां है क्योंकि ये सृष्टि विज्ञान है और पूर्व की ऋचाओं में हमने जाना पिछले रविवार को दास पत्नी अहि गोपा अति तिष्ठन निरुदा आपा पणिनेव गावा अपाम विलम्बीतम यदा सीत वित्रम जग आप तदवार ये रिजा थी पूर्व की कि सोचो कहाँ थे तुम कैसे आया ये जीवन धरा पर शीत निद्रा में सोए हुए गुए और उनके गर्भ में भ्रूणों के रूप में धीरे धीरे विकसित होते ही ये मानव शरीर और असंख्य प्रकाश वर्षों की दूरियों को लांघते धरती पर महानव को उतारने के उपाक्रम उस वक्त क्या स्थिति थी तुम्हारे पास ना तो कोई सेवक था न सही होगी जैसे बिल में छिपा सांप होता है ऐसे ही गर्भ में छिपे थे तुम तो। अतिष्ठन अतिष्ठन उठ भी नहीं सकते थे तिष्ठ माने बैठना बैठने की अवस्था में भी नहीं थे कि अपने आप उठ के बैठ जाओ निरुदा आप और वो जल जिसमें तुम तैर रहे थे वो भी रुका हुआ था गर्भ में पानी नहीं बगा और इस प्रकार अपाम विलम्ब पीही और गर्भ में ही जो तुम्हें भोजन मिल रहा था जल मिल रहा था वही पी रहे थे यदा शीत इस वहाँ पर यूं इस प्रकार बैठे थे वृत्रम जघ कि कहीं माया तुम्हारा संहार न कर दे और इस प्रकार धरती पर अप उतरे तुम हाँ अप तद्वा तद्वार और इस प्रकार तुम गर्भ के द्वार से यहां धरती पर जन्मे थे लाए गए थे लेकिन ये तो मनुष्य था जो धरती पर आया था लेकिन फिर हर बार भी जब तुम जन्मे हो तो माता का गर्भ ही तो था जो कुछ पाते थे वही तो पाते थे और यही अवस्था तुम्हारी हर बार जन्म लेने पर रही है दास पत्नी अही गोपाल कि न उस वक्त तुम्हारे पास कोई सहयोगी था इसे योग करे न कोई सेवक था होता है गर्भ में ही तुम निरंतर प्रवाहों को प्राप्त रहते हो अतिष्ठन अपनी इच्छा से उठ के बैठ भी नहीं सकते हा? और उस रुके हुए जल में ही तुम किल्लोलें करते रहते हो वहाँ तो गावा था गऊ का था लेकिन अन्यथा भी तो अपाम विलम्ब पीवितम और उसी गर्भ में छिपे हुए वहीं से तुम भोजन जल आदि पाते हो और क्यों रहते हो गर्भ के भीतर कि कहीं पृथ्वी माया द अर्थल ग्रेविटीज है ना वृत्रम जगह क्योंकि माया में आते ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा तुम नष्ट हो जाओगे इसीलिए तो उसी गर्भ में छिप करके ही तुम अपनी पूर्णता को आज भी पाते हो ऐसे ही तुम आए थे और ऐसे ही हर बार आते हो और आज क्या कह रहा असव्यो आज की रिचा खोल ले असव्यो वारो अभविंद्र श्री के यतिहन देव एक अजयोगा अजय शूर सोम मां सृज सर्तवे सप्त आज की रिचा में क्या करें असभव्यो वारो है ना जो असव्यो आसमाने चमकना चमक चारों ओर प्रकाशित होना और जो संपूर्ण सचराचर को व्योम को पृथ्वी को व्योम को ग्रहों नक्षत्रों को चम है जो चारों ओर जिसकी ज्योजना है वो तो यज्ञ है अशव्यो वारो वारो और जो इकलौता वर्ण करने के योग्य है जो वर्ण योग्य है जिसे हमको वर्ण करना है आज हम झूठ का वर्ण करते हैं लोभ का वर्ण करते हैं कपट का वरण करते हैं मेरा तेरा का वर्ण करते हैं नहीं करते हैं तो ऐसे आत्मा आत्म ज्योतियों का ही तो हम वर्ण नहीं करते हैं भजन गाते हैं भजन जीते भी गाने के साथ हमें जीना भी चाहिए था वो हम नहीं जी पाते हैं। जीते हैं भेदभाव जीते हैं ईर्षाद्वेश जीते हैं लोभमोह जीते हैं अपना पराया जीते हैं जात पात जीते हैं संकीर्ण सांप्रदायिकता जीते हैं भेदभाव नहीं जीते हैं तो एक ब्रह्म ही तो नहीं जीते हैं। तो कहा अशव्यो जो वरण के योग हैं जो वंदनी हैं, जिनकी ज्योतियों से संपूर्ण सचराचर प्रकट हो रहा है अभाव स्थ इंद्र अभवस्थ कि के भाव माने होना अभाव जब ना होने की अवस्था में अर्थात मरे हुए शरीर को भी में भी जब वो स्थित होता है इंद्रबन के महान रश्मि ब्रह्म ज्वाला श्री के श्री के तो वही तो हमें फिर फिर उत्पन्न करता है हम कहते हैं हमारे जनक ये माता पिता हैं लेकिन सत्य क्या है वो एक आत्मा ही तो हम सबका जना है उम्र बीत गई और सत्य नहीं पाए और जब सत्य को जाना ही नहीं तो सत्य को जीते कैसे इसीलिए कहा धर्म प्रत्ये धर्म धर्मो प्रत्येच धर्म उत्पत्ति का क्षण है जिसने उत्पत्ति नहीं जानी उसने सत्य नहीं जाना और जिसने सत्य ही नहीं जाना वो धर्म क्या जानेगा वो तो झूठ को सच और आसक्त जगत को ही धर्म मानेगा तो कहा कि अभाव अभवस्त अभव स्थाइन ब्रह्म ज्वालाओं ने उस मृत देह में भी स्थित होकर स्त्री की उसे पुनः जीवंत किया सृष्टि के योग्य बनाया यत्वा जिस प्रकार तुमको उसी प्रकार संपूर्ण ग्रहों और सचराचर को प्रत्येहन देव कहा वो एक ही है जिसका सबका प्रत्यय हम सब है प्रत्यय सबका शायद मैं थोड़ा यहां स्पष्ट कर दूं वसुदेव जी के बेटे होने से कृष्ण को हम क्या कहते हैं एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है वासुदेव धृतराष्ट्र के पुत्र होने से जब प्रत्यय लगती है तो क्या हो जाता है धारत हा? समझ में आ रहा है ना तो प्रत्यय देवा देव एक अगर तुम नाम पूछते हो अगर तुम जात पूछते हो अगर तुम पहचान जानना चाहते हो तो हम सबका एक नाम है एक जात है जीव मात्र का एक नाम है एक जात है प्रत्यय हन देव एका वो एक ही ब्रह्म है जो हम सबको उत्पन्न है वाह जगत की नाम पहचान गुण धर्म वाहि जगत को जीने की औपचारिकताएं भर हो सकती हैं सत्य नहीं हो सकते सत्य एक है कि एक ही ब्रह्म है जो हम सबको उत्पन्न करता है और हम उसी को याद नहीं करते मेरा है ना मेरा बेटा है ना ना हम सब उसके बेटे हैं जो इस भाव में नहीं आते वो धर्म नहीं जानते और जो धर्म जानते ही नहीं वो धर्म जिए क्या और भौतिक औपचारिकताएं औपचारिकता होती है धर्म नहीं होता वो एक सांप्रदायिक सोच है धर्म नहीं है वो धर्म तब होगा जब प्राणी मात्र में एक नारायण का भाव होगा हाँ तो कहा अजयोग आजमाने अजर अमर जो है जो आत्मा है ऐसा जो ब्रह्म है योग उसके साथ तो योग युक्त होकर उसके साथ मिलकर अद्वैत करके अजया हा, अजर अमर हो तुम सोचते हो कि बाहर तीर्थों की यात्रा कराओ तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा तुम सोचते हो कि तुम बाहर के ही हवन पूजन करो और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा यह सत्य नहीं है बाहर निमित्त धर्म है भीतर स्वधर्म है संप्रदाय तुम्हें केवल नैमित्तिक जगत पढ़ाएंगे धर्म नहीं पढ़ाएंगे अज योगा आज अज माने अजर अमर आज अज ब्रह्मा जी का भी नाम है ब्रह्मा जी का जो नाम है वो भी अज है हाँ ना। जैसे बहुत से एक संप्रदाय में जैसे नमाज होती है तो आज की कई अर्थ है आजमाने बकरा भी होता है और आजमाने ब्रह्मा भी होता है तो नमह धनाज नमाज हो गया ना नमन करना उस ब्रह्मा को बकरे जैसा करना तो आजमाने बकरा भी होता है हाँ। अज तो शब्द के कई अर्थ होते हैं केवल उदाहरण के लिए दे रहे हैं। कोई किसी पर टीका टिप्पणी नहीं है अन्यथा माने अजर अमर है जो न योगा योग माने जुड़ना दो से दो का योग करो योगफल क्या है बोलो चार पानी से चीनी का योग करो योगिक क्या बना शरबत है ना तो अजयोगा अजया उस अमर आत्मा से युक्त होकर अमर हो जाओ ना आओ धर्म की राव आओ के भेदभाव मिटा दे आओ के सत्य को जाने आओ के सत्य जी कर दिखा दे जिसके मन में भेद है वो अभेद ब्रह्म ना पाएगा कभी हम न जाने हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई हम न जाने मनुष्य और पशु का भेद हम तो जाने एको ब्रह्म द्वितीय नाश संपूर्ण सचराचर एक ही ब्रह्म से निर्मित है एक ब्रह्म ही उसकी पहचान है वही उसका प्रत्यय है हम सब उसी की संतान है अजया और कैसे सूर सूर्य की भांति शौर्य से संपन्न हो शूर माने होता है सूर्य और शूर माने शौर्य भी है कहा ना वो सूरवीर है अर्थात शौर्य से युक्त है तो अजया शूर सोमम कि वो जो में है जो शौर्य है जो सोम ज्योतियां हैं अवह उन्हीं में आकर के व्याप्त होकर के सृजा उत्पन्न हो अमर राह लो आत्मा में जुड़ो आत्मा में डूब जाओ आत्मा में खो जाओ और फिर जब जन्म हो तो ज्योतिर्मय में आत्मा की सदृश हो तुम तो मोक्ष पाओ मोक्ष माने अक्षय पद मुक्ति माने छूट जाना जैसे पाठशाला में दोनों का भेद समझ लो पाठशाला में सालाना इम्तहान हुआ कुछ लड़कों का कक्षा से मोक्ष हो गया वो पास हो गए अब नहीं आएंगे इस क्लास में और बाकी सब की मुक्ति हुई फेल हो गए हैं फिर आएंगे तो मुक्ति में आवागमन है मोक्ष में अक्षय मुक्ति में छूट जाना भर है मुक्त होना भर है लेकिन मोक्ष में अक्षय पद को पाना है तो कहा अज अवा, सृज कि उन सोम ज्योतियों में व्याप्त होकर अपने आप को मिटाकर उसकी धाराओं के साथ धारा बनकर सृजाह पुनः उत्पन्न हो जैसे कि सूर्य से प्रज्वलित होती ये सोम रोशनी ये धूप जो है इन इन्हीं को हमने सोम कहा है चंद्रमा से निकलते प्रकाश को हमने सोम कहा सोम माने प्रकाश जो जीवन दाता प्रकाश है उसे सोम कहते हैं न कि शराब को सोम कहते हैं तो सोमम अवाह सृज सरतवे सप्त सिंधु सारतवे उसी में आप्त व्याप्त होकर ओताप्रोत होते हुए तुम नए जन्म को धारण करो जैसे कि सूर्य के साथ सप्त सिंधून सभी सातों ग्रहों ने यहाँ राहु केतु की चर्चा नहीं है वेद में सप्त सिंधून बाकी सभी सातों ग्रहों ने जीवन पाया था और जीवंत हुए थे यहाँ इस ऋचा में एक बात और आई है जो हमें नहीं भूलने चाहिए जब प्रथम बार जीवन सभी सातों ग्रहों पर उतारा गया था इसीलिए तो यहां उदाहरण में कहा है सोमंग अव सृजा सरतवे जैसे कि उसमें आप व्याप्त होकर सप्त सिंधून सभी सातों ग्रहों पर सात ग्रह कौन से हैं पृथ्वी हा चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि इन सातों ग्रहों पर सूर्य के अतिरिक्त जो ये जो सात ग्रह हैं क्योंकि जब हम पृथ्वी से गिनते हैं तो पृथ्वी की जगह सूर्य का नाम लेते हैं सूर्य चंद्र मंगल लेकिन सूर्य तो यहाँ आत्मा की भांति सप्त ग्रहों के बीच में केंद्रस्थ है आत्मा जैसे हम में केंद्रस्थ है उसी प्रकार ये ज्योतिर्मय सूर्य तो कहा कह रहे हैं कि सातों ग्रहों पर जीवन को उतारा गया था और सूर्य को सोम ज्योतियों से वरद किया गया था कि जिससे जीवन निरंतर यहां रहे और इसकी चर्चा वेद व्यास ने भी अन्यत्र भी की है स्वयं वेद व्यास ने अपने उसमें भी कहा है कि कि वेद की सहस्त्र शाखाएं थी अर्थात हजार ग्रहों पर जीवन था जो ध्वस्त हो गया था इसीलिए पृथ्वी पर क्योंकि जीवन शेष बचा है तो उसी के लिए में वेदात्री का पुनर्प्रतिपादन कर रहा हूं कुछ शाखाओं का जिससे धरती पर जीवन रहे और धरती के मनुष्य जान पाए कि वो कौन है उनका धर्म क्या है ये वही संकलित हैं और आगे क्या कहते हैं कि धर्म क्या है ब्रह्मसूत्र में आ जाएं कहते हैं धृतेश्च महीनों अस से अश्विन अनु उपलब्ध अश्विन उपलब्ध ये आज का ब्रह्म सूत्र है धृतेश धृत माने धारण करना कि जो धारण करने वाला है जो सचराचर को धारण कर रहा है जिसने हमको धारण किया हुआ है तथा तो ऐसे परमेश्वर को ऐसे आत्मा को ऐसे ब्रह्म को धारण करना चाह तथा उसी की महिमाओं से को अपने भीतर अपने विचारों में उभारते हुए अश अस से अश्विन यूं ऐसे ही उसके प्रति उपलब्ध रहना उसे सदा सामने रखना उसमें डूबे रहना उसी के निमित्त होकर जीना ये मात्र धर्म है और वो हर है दहर माने जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रह नहीं है वो आत्मा ही हमारा अभिष्ट है उसी को उपलब्ध करना अर्थात उस आत्मज्ञान को पाना उस तत्व से जुड़ जाना मात्र धर्म है बाकी धार्मिक व्यवस्थाएं जो सांप्रदायिक है <coughs> और हर देश वहां की जैसी जिसकी जो सोच और मान्यता होती है वो मानता है लेकिन यदि धर्म पूछो तो प्राणी मात्र जीव मात्र का एक ही धर्म है उसका उसकी अंतरात्मा से जुड़ना उस सत्य को पाना धितेश महिमन अस्य अशमिन उपलब्धे किसी उपलब्ध कर पाना इसे जान पाना इसमें जी पाना इसमें डूब पाना और जो धारण करने वाला है उसी की महिमाओं को धारण करना सत्य को पहचानना धर्म है आपने कहा हमने व्रत कर ली हमने तीर्थ कर ली कहा अच्छी बात है आपने जैसे गंगा नहाए आप कितना भी नहा लें लेकिन जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपकी प्यास कहां बुझेगी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है लेकिन नहाने के साथ पवित्र होने के साथ शीतल जल को जब आप पी लेंगे तो आपको तृप्ति होगी तो उसी प्रकार वाह जगत की औपचारिकता है वाहि स्नान की भांति है और आत्मा में आके अवस्थित होना उस अमृत जल को पीने के समान है इसे अच्छी से समझना चाहिए अक्सर लोग करने लगते हैं फलाने संप्रदाय में यह है फलाना गुरुजी ऐसा कह रहा ये है यह सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, तो एजुकेशन बी एम से शुरू नहीं होती है उससे पहले पाठशालाएं हैं, केजी है, फिर प्राइमरी है हाँ। और उसके बाद पहली दूसरी तीसरी क्लास सभी हैं, और हर क्लास के अपने पाठ्यक्रम है तो जीव की बौद्धिक समझ के अनुरूप आप पाठशालाओं को ही यथार्थ मान के मत बैठ जाओ क्योंकि उसके बाद अगली क्लास है आपको आगे आना है आप ये कहो कि हमने प्राइमरी में दाखला ले लिया तो पढ़ तो रहे हैं और उसी में अगर आप बूढ़े हो जाओ और आपकी दाढ़ी सफेद हो जाए तो क्या लोग आपको समझदार कहेंगे बोलिए तो आप प्लीज प्राइमरी के साथ चिपक के मत बैठ जाओ ये जीवन की यूनिवर्सिटी है आगे बढ़ो है कोई व्यक्ति कहे कि अभ्यास तो कर रहा हूं मैं तो बचपन से अभ्यास कर रहा हूं और वो बूढ़ा हो गया प्राइमरी में ही बैठा हुआ है अभ्यास कर रहा तो आप क्या कहोगे कि समझदार आदमी है तो अपने को भी समझदार मत कहना जब एक कैदे के साथ चिपक के बैठ गए हो यह तुम क्यों भूल गए कि ये सारी क्लासेस धीरे धीरे तुमको तुम्हारी बुद्धि को उन्नत करने के लिए थी उसी प्रकार अध्यात्म ऊपर उठाने के लिए ये यूनिवर्सिटी है वे अध्यात्म की ये कहना कि प्राइमरी में ये का, कबूतर से कहा पढ़ाया था तब तो सीधा कहा पढ़ने की क्या जरूरत है हम तो कबूतर से कायद पढ़ेंगे तो फिर तू तो एक सेंटेंस भी ढंग से नहीं बोल पाओगे लिखना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन ऐसा नहीं होता है आप कक्षा कक्षा आगे बढ़ते हो फिर एक वाक्य नहीं लिखते हो एक शब्द ही नहीं बनाते हो पूरी कहानियां लिखते हो किताबें पढ़ते भी तो हो अगर आप वहां जिद करके बैठ जाओ नहीं जी प्राइमरी में तो कबूतर से का पढ़ाया गया था मैं से आगे नहीं बढ़ता वही हाल तुम्हारे पूजा पाठ में है और उसको अपनी उपलब्धि बनाए बैठे हो क्या बड़े समझदार है स्वामी तो जी फलाने नहीं ये का ठिकाने अरे वो प्राइमरी क्लासेस थी अब आगे भी पढ़ो अगर तुम्हारा बेटा भी दूसरी क्लास में किताब से चिपक के तुम्हारी तरह बैठ गया होता तो क्या तुम खुश हो जाती तो कुछ तो समझदारी करो तो यहां कह रहे हैं धृतेश धारण तो उसी को करना है महिमनो अश जिसकी चारों तरफ महिमा है वो आत्मा जो खटघटवासी है जो ब्रह्म है अशमिन उसी में जिसमें अन उपलब्धे उसी को उपलब्ध करना है और अनु और उसी का अनुसरण करना है न कि कहीं ऐठ के अलग से बैठ जाना है और इसी को हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में ले रहे हैं बहेलिए की कहानी में थे हम हाँ थे हाँ उद्धव जी ने कहा उद्धव जी को भगवान ने समझाया कि उद्धव जब भी धरती का मनुष्य ध्यान से सुनो मेरी बात को धर्म प्रदत्त उद्देश्यों से परे हटके आसक्त जीवन को ही धर्म बनाएगा उसकी उपलब्धियां ही उसके विनाश का कारण बन जाएंगे इसलिए सागर के किनारे ये सारी यादव संस्कृति को भी मरना पड़ेगा क्योंकि ये भी राह भटक रहे हैं सागर के किनारे की घास डूबते को तिनके का सहारा यही तो है और ये जो सहारा है यही मारेंगे कैसे कहा अपने अपने आप को देखो स्वयं को देखो जो अभी तक कहती हो कि वेद समझ में नहीं आते पढ़ो अपने को कि डूबते को तिनके का सहारा मानकर जो तुमने घर बनाया परिवार मकान दुकान बनाए नाते रिश्ते बनाए क्या उनकी चिंता तुम्हें मार नहीं रही बोलो और यदि तुमने एक ब्रह्म को स्वीकारा होता तो क्या आयु मर रहे होते डूबते कुछ का सहारा जान जो जो हम बटोरते हैं वही तो तिन तिन के मारते हैं हम बेटे की चिंता हाँ बेटे की चिंता है हाँ बहू की जमाई की चिंता है नाते रिश्तेदारों की चिंता है और चिंता करने वाला भक्ति का भी नाटक करता है पूछो जिसकी प्रभु में आस्था है वो चिंता क्यों करेगा बोलो आस्था नहीं है तभी तो मैं करता हूं तभी तो चिंता चढ़ बैठी है तुम पे इसी कहा कि जो आत्मा को नहीं जानते हैं जो धर्म के इस मर्म को नहीं पहचानते हैं वो पाप को ही धर्म समझते हैं और धर्म के नाम पर पाप ही किया करते हैं आज आप सब सबको चिंता है पीड़ा है मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा भूकंप आया एक लाख आदमी मर गए आपने अखबार में पढ़ा आप में से किसी को हार्ट अटैक हुआ था क्या चले बताओ तो मुझे नहीं हुआ ना लेकिन उसमें अगर एक तुम्हारा भी होता मेरा बेटा है फलाना है दिखाना है तो हमारा भी कोई होता और वो भी मर गया होता तो तकलीफ होती ना तो मुझको मैं ही तो मारता है एक लाख मरे कोई तनाव नहीं आया आया क्या और उसमें अगर एक मेरा होता तो वही बात भगवान या कह रहे हैं कि अगर धृतराष्ट्र की औलाद नहीं हो तो समझो इस बात को तुमको कोई नहीं मारता तुम्हारी आसक्त उपलब्धियां मारती हैं और यदि एक ब्रह्म का भाव आ गया होता मेरा तेरा की बात ही समाप्त हो गई होती एक ब्रह्म में हम अपने को मिला लिए होते हम सब के लिए प्रार्थना करते हम सबके कल्याण की बात करते चिंतित बिल्कुल नहीं होते दुख पीड़ा में नहीं जाते प्रभु के मनोरम रूप में ही रहते कि नारायण ये तो आप ही के सामर्थ्य में प्रभु हम तो कर नहीं सकते आप ही सबका कल्याण करना जो बेचारे अकाल मृत्यु को गए हैं प्रभु उनका भी कल्याण करना हम सब यही करते हैं। लेकिन आसक्त व्यक्ति झूठ को ही सच मानता है और अधर्म को ही धर्म जानता है आसक्त व्यक्ति और जो धर्म के मूल को जानता है वो कभी अधर्म की ओर नहीं जाता है तो कहा कि ये भी आसक्तियों में फंस बैठे हैं श्री सागर के किनारे की घास अर्थात इनकी उपलब्धियां ही मारेंगी अब इनको इन्हें कोई सी को मारने की जरूरत नहीं है, ये अपनी उपलब्धियों के कारण ही मरेंगे जिन्हें जिलाएगा आत्मा वो मरेंगे अपनी उपलब्धियों के लिए आज मकान को लेकर के संपत्ति को लेकर के सगों में मुकदमे चल रहे हैं बोलो जी रहे हैं कि मर रहे हैं बोलो ईश्वर जिलाना भी चाहे तो ये जियेंगे कैसे तो कहा सागर के किनारे की खास मार देती है उनको जो ब्रह्म सागर का किनारा ढूंढकर अपनी उपलब्धियां बनाने लगते हैं जो बसते हैं वही उजड़ते हैं तो उधव ये भी मारे जाएंगे तो कहा भगवान मेरे लिए क्या है तो कहा तुम बद्री बन जाओ नर नारायण पर्वत पर बद्रिका बन में तुम जाकर जो मार्ग तुम्हें श्री राधे ने दिया है उसी का अनुसरण करते मेरा ध्यान करो और उद्धव जी चल देते हैं उधर लेकिन जब वो होती है बहेलिए का बाण लगता है और बाण विषाक्त है भगवान के चरणों में लगता है और पार्थिव दिल जागिरती है जल की धाराओं में ये कथा हम सुन चुके हैं और उस प्रकार जब बाण लगा बहेलिए तो दौड़ के आया उसने कहा नारायण मैं धोखे से आपको बाण मार बैठा कहा नहीं तू जानबूझ करके भी हर बाण मुझे ही मार रहा था क्योंकि मैं ही तो आत्मा हूँ सब में बैठा हूँ जिसको शब्द के बाण दिए जिस पे व्यंग किए तुमने घायल तो आत्मा होकर मैं ही हुआ था ईश्वर जहा अब किसी को मत सताना और रोज सुबह से शाम तक हर घर में हम संबंधों के कारण एक दूसरे को सुबाते हैं कौन सी भक्ति करते हैं? और फिर हमने भगवान की कथा में जाना कि कैसे कोई आरंभ से ही आतताई बालक नहीं था वरन जब असुर राज जरासंध के साथ उसको भेज दिया तो दोष के कारण वो इतना विनम्र भक्त बालक जो सुर महाराज उग्रसेन का बेटा है असुर राज जरासंध के यहां जाकर कुछ बरस रहता है तो उच्चंखल और दंड वे बिचारी हो जाता है सुर से असुर हो जाता है और जिनके मन स्वच्छंद हैं, जिनके मन वेभिचारी हैं जो दूसरों को के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं वे सब असुर ही तो हैं अपने अपने आप को गिन डालो और जब वो लौटता है तो फिर वो घटना होती है कि सारा मथुरा नगरी भयभीत हो जाती है किस संग दोष के कारण आज कंस महाअसुर हो गया है और वे सब दुखी हो जाते हैं तब महाराज सोचते हैं उग्रसेन कि वो वसुदेव के साथ अपनी भतीजे देव का विवाह करेंगे उनके छोटे भाई की बेटी है और उसी के पुत्र को वो उपरांत उत्तराधिकारी घोषित कर कंस को उत्तराधिकार से वंचित कर देंगे देव का विवाह होता है और कंस स्वयं दौड़ दौड़ के अपनी बहन के लिए उसे बहुत प्यार करता है हम लोग भी तो अपने घरों में भाई बहनें है दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और फिर शादियों के बाद हर कोई हमें खटकने लगता है देखो कृष्ण चले जाते हैं कंस घर में घुस जाता है वो कहते हैं सब धर्म पूर्वक करते हैं कुछ गलत तो नहीं कह गया हमें अपने अपने भीतर जाओ को तुम्हारी ही कहानी प्रभु लीला करके तुम्हें दिखा रहे हैं और ऐसे मदहोश हो कि खाली ताली पीट के भागना चाहते हो पढ़ना नहीं चाहते तो आज हर घर में यही बात है जब तक शादी ब्याह नहीं हुए हैं ठीक ठाक हैं, बहुत प्यार है और शादिया होते ही सब प्यार उड़ जाता है कृष्ण चले जाते हैं कंस धड़ाक से घर में प्रवेश कर जाता है सबके मन में बैठ जाता है बोलो हर कोई झेल रहा है तुम मे जब वो लेके रस जा रहा होता है तो आकाशवाणी होती है कि देवकी का पुत्र तेरा वध करेगा ये लीलात्मक घटना है और ऐतिहासिक घटना यह है कि उसके साथ दहेज में जो असुर आई सेना आई थी उसी में गुप्चर थे उन्होंने बता दिया था कि महाराज चाहते क्या है तो कंस बालों से पकड़कर देवकी को जमीन पे पटक देगा तुम्हारे घर में भी होता है, है? अरे शादी तो कर दी अब जायद में कहा हिस्सा है इसका है लेके खड़े हो जाओगे नहीं क्या हाँ कंस ने जो किया कोई नई बात थोड़े ना हर घर में सब लोग करते तो रहे हैं। नहीं? फिर भी अकेला कंस बुरा है बाकी सब अच्छे हैं, पूछो अपने से इन कथाओं के द्वारा सारे समाज को धोना पवित्र करना सबके मन को एक सच्ची भक्ति की रात दिखाना आज बहुत सी देवियों को यह है मेरे पास आकर शिकायत करती हैं। स्वामी जी देखिए ना इनको तो कुछ समझ ही नहीं है हमारे पति देव को जब देखो अपने भाइयों में घुसे रहते हम्म, दूसरा कंस काहे नहीं बनता <laughs> बोलो बोलो कुछ गलत कह क्या क्या, क्या? हां जब जब तुम सतही जिंदगी जियोगे तुम धर्म के नाम पर अधर्म और पापी करोगे यदि तुम आत्मधर्म को जानते तो इससे कहते इससे कहिए सबके साथ करे प्राणी मात्र के साथ करें यही तो धर्म है ये भेदभाव मन में नहीं आते क्यों आते हैं क्योंकि हम धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। हाँ, उनको चिंता है तो उनके देवर को इस उनके बड़े भैया सब किए डाल रहे हैं मेरा क्या होगा <laughs> ये सब कंस लीला ही तो है हाँ, अब यहां सीए राम सब जग जानी हाँ, छुट्टी कर दी उसकी अब तो मेरा तेरा मैं सब जगह आ गई यही धर्म है यही सच है और फिर भी कहते हो कि तुम कृष्ण की भक्ति करते हो तो कंस के गीत का ही गाते हो ये तो कंस लीला है कृष्ण लीला तो है नहीं व्यवहार में कंस है भजन में कन्हैया है क्या बात है <laughs> अब बोले धर्म के मर्म को तो हम ही जानते ना समझो इस बात को पता नहीं कितने दिन किसके पास है जो अब सुधर गया वो गोविंद हो गया जो नहीं सुधरा वो कंस की राह है मन में कोई खोट मत लाओ मन में कोई भेद मत लाओ बस एक गोविंद बसाओ यदि उद्धार जाता और फिर उस कंस ने महाराज उग्रसैन को और वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया और वसुदेव से वचन ले लिया कि तुम अपने आठवें बेटे को मुझे दे दोगे और उसके बाद जब उसको असुरु ने पढ़ाया एक गोले में आठ लकीरें खींचकर लीला ग्रंथों में नारद जी ने आके बताया कि आप इस गोले में आठ लकीरें खींचिए बताओ पहली कौन सी और आठवीं कौन सी तो कंस ने कहा कि वो उसके सारे बेटों को मारेगा ये लीलात्मक कथा है मूल कथा ऐतिहासिक घटनाक्रम मात्र इतना है कि उसको इस बात की आग लग गई कि देवकी का बेटा मथुरा राज्य का उत्तराधिकार लेगा और मुझे उससे वंचित करेगा और कंस दुर्दांत दस्यु तो था ही पहले बहुत सरल था बहुत मधुर था बहुत भक्त था लेकिन संग दोष के कारण वो वो दुर्दांत दस्यु असुर बन गया था और तुम सब संग दोष से परहेज नहीं करते हो मैंने पूछा था आपसे झूठ का संग कुसंग है या सत्संग है बताओ मुझे कुसंग है कपट सत्संग है कुसंग है किसी के लिए मन में बुरा चाहना सत्संग है कुसंग है किसी के साथ किसी की वैभव को देख के ईर्षा द्वेश जलन करना सत्संग है या कुसंग है तो बोलो सत्संगी हो कि कुसंगी हो भेदभाव करना मेरा अपना पराया करना सत्संग है कि कुसंग है तो बताओ कृष्ण भक्ति करोगे अथवा कंस बन जाओगे पूछो अपने आप से कंस क्यों इतना दुर्दान दस्यू बना और हम कैसे बच पाएंगे आज जिस चीज में आप लोग अपना बड़ी धर्म पूर्वक चौधराहट मानते हो ईमानदारी से बताओ मुझे कि वो धर्म है अथवा धर्म है भेदभाव मेरा तेरा और आप फिर झूठ बोलते स्वामी जी संसार तो ऐसे ही जिया जाता गलत अगर ऐसे ही संसार जिया जाता तो कुत्ते गाय बिल्लियां चिड़िया ये सब तो ऐसे ही जी रहे होते ये नहीं जीते ऐसे गाय को देखो चाहो तो कुत्ते को देख लो गाय अपने मालिक को मानती है उसी की भक्ति करती है उसके घर को अपना बैकुंठ मानती है जब भी जरूरत होती है वो मालिक के साथ जाती है और हरी होकर फिर लौटाती है वहीं आसक्त घर नहीं फसाती उसी के खूंटे पे ही बच्चे देती है सब पूरे घर को दूध पिलाती है और हम हैं कि हमारा कोई मालिक नहीं है कोई मालिक नहीं है हमारा हम तो खुद ही मालिक हैं। यही तो कंस लीला है हमारी उसके बच्चों को भी वो दे देते हैं ज्यादा नहीं रख पाते हैं तो बांट देते हैं तो निर्निमेश भाव से देखती है गाय जानती है मेरा मालिक है मुझसे भी अपने से भी अच्छी जगह मेरे बच्चे को भेजा होगा उसको अंतिम विश्वास है अरे समझ ना समझ होने के लिए भगवान से ली थी क्या कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम एक आत्मा के नहीं हो पाए एक ब्रह्म के नहीं और बड़े भक्तिवादी बनने के स्वांग भरते हैं गाते हैं सीए राम में सब जग जानी हे को ब्रह्म द्वितीय नास्ती और तुरंत भड़ास निकलती है सब भेद है ये ऊँचा ये ऊँचाई नीचाई जात है ये पात है ये मेरा है ये तेरा है ये अपना है कैसे करोगे भक्ति और अगर तुम कहो कि स्वामी जी दुनिया ऐसी जी जाती हैं, तो मैं पूछता हूं बाकी जीवधारी क्यों एक आत्मा में जी रहे हैं और तू तो क्यों नहीं जी पा रहा है अगर ये सच होता तो संपूर्ण सचराचर इस सत्य में जी रहा होता क्योंकि सबसे बड़े भक्त तो वही हैं जे विधि राखे राम ये तो उन्हीं का भाव है हमारा भाव तो ये है जैसे चाहूं मैं बैसा करके दिखाऊं हां राम क्या कर लेगा तो बताओ मुझको तुम कहां सही हो यही कृष्ण और कंस की कहानी है गुलामी के 1200 साल के अंतरालों में तुमने सब कुछ खो दिया और उनकी बीटीम टीम बन के रह गई कबाइलीस की जो सुसंस्कृत सुसभ्य लोग थे और आज उसी को मुकद्दर बनाए बैठे हैं कि एक सड़ी हुई जिंदगी जीना ही स्वामी जी मनुष्य का मुकद्दर है और उसे हम बड़े धर्म पूर्वक जी रहे हैं तो अधर्म क्या होता है वो भी तो बता दो मुझे तो सोचो विचार करो मैं तुम्हारे सारे तर्क और प्रमाण तुम्हें लौटा के दे रहा हूं उनको इस कसौटी पे खड़ा करो कि कुत्ता है गाय है सारे जीवधारी हैं यदि यह ईश्वर का आदेश होता तो सब पे होता ना क्योंकि उसने तुम्हें बौद्धिक स्वतंत्रता दे दी तो तुमने सब बर्बाद कर दिया नकल कबायली इसकी कर डाली और अब कंस बहुत आतताई है सब कुछ सताता है महाराज उग्रसेन भी जेल में बंद है हमने भी बंद किया हुआ है महाराज उग्रसैन क्योंकि आज हमारा सत्य भी जेल में बंद है जो दुनिया कर रही है हम लोग भी वही कर रहे हैं कंस लीला में है हम कभी बुद्धि से विवेक से नहीं सोचेंगे उसको तिलांजलि दे दी है जेल में बंद है अब तो उद्ड मन कंस का राज है और मेरी लीला में मैंने मन को ही आपके कंस बनाया हुआ है मोवाध मिथ्याभिमानी मन कंस है और इस कंस की दो पत्नियां हैं नाम बताए थे कहा था याद रखना क्या नाम है अस्ति और प्राप्ति अस्ति माने ये है मेरा अस्थि है, है है मेरा है और प्राप्ति ये और मिल जाए प्राप्त कर लो बोलो इस कंस की बीवियां मिले क्या सबके भीतर बैठी हैं हाय ये मेरा है और मुझे ये और मिल जाए बस अस्थि और प्राप्ति और कंस का अखाड़ा और पशु से भी निकृष्ट होकर बंधे हम सब उसमें बात करते हैं कभी भक्ति की तो कभी धर्म की कहा है वो और जब वो बात वे सुनाने लगे तब तो चल नहीं सकते तो बोले कह कैदोगे समझ ही में नहीं आते क्योंकि सुधरने को राजी जो नहीं है तो सबसे बढ़िया बात है भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ते क्यों बालक हाँ क्या वही तो हमारी स्थिति है ये मेरा है ये और मिल जाए और ये मन कंस की लीला है इतिहास अपनी जगह है लीला अपनी जगह है और सत्य अपनी जगह है और कंस आतताई आत है जिसे पुराणों से ज्यादा प्यार करता था आज उस बहन को और बहनोई को उसने झील में बंद किया हुआ है हमने भी तो अपने जीवन की आत्मा के सत्य को कैद में डाला हुआ है कि सत्य जब भी आए तो मेरे नातों रिश्तों मेरे और परायों के संदर्भ से आए अगर सीधा सच आ गया तो मुझे कबूल नहीं है मेरे बेटे के लिए आए तो उसके जैसा हो होके आए तो ठीक उस है उसके विपरीत आए तो नहीं मानता मैं क्यों भाई आज हर जगह हमारा कपट हमारे सच पर हमारी ईमानदारी पर हावी है और हम सब भक्ति मार गए अरे सनातन धर्म में कोई ऐसा मंत्र नहीं जो आचरण का नहीं है हर मंत्र को भोजन की भांति ग्रहण किया जाता है पचाया जाता है आत्मसात किया जाता है और तब वो ऊर्जा बनके हमारे आचरण स्वभाव और व्यवहार में उतरता है तब मंत्र सिद्ध होता है रटने से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता भोजन के गीत गा पेट भर जाएगा नहीं भरेगा तो भजन गाने से भी कोई कल्याण नहीं होगा भजन को पचा के आत्मसात करके जी के भी दिखाना होगा तब गाना गाना होगा देवकी के मन के फूल खिले हैं वो गर्भवती हुई है कोमल भावनाएं हैं शास्त्रों स्वप्न है और मातृत्व जब बोझिल होता है तो जाने कितनी पींगे लेता है किन किन कल्पनाओं में झूलता है और फिर जब शिशु हुआ तो आतदायी कंस आया उसे सूचना मिली कि देवकी का प्रथम पुत्र प्रकट हुआ है दहाड़ता हुआ आया और पैरों से पकड़कर बच्चे को उसके और चट्टानों पर पटक पटक कर चिथड़े चिथड़े कर दिया और हर बार चिल्ला रहा था मेरा उत्तराधिकार लेगा तो देवकी के पुत्र मथुराधीश बनेगा और जब तक उसके मांस के लोथड़े पूरी जेल की कोठरी में नहीं छित गए वो ऐसे ही दहाड़ता रहा और चट्टान पर पटकता रहा उसको पैरों से पकड़ के चीख के साथ बेसुद होकर गिर गई देवकी ये वही देवकी है जिसे वो बहुत प्यार करता था यह हम सब की हर घर की कहानी है कैसे हम भी दूसरों की भावनाओं की उनके कोमल भावों की हत्या करते हैं बन के कंस अपने ही घर में अपनों के साथ ही और मानते हैं कि हमसे अच्छा हमसे धर्म प्राण जिंदगी कोई जीता नहीं है काश कि हम पढ़ पाए होते इस कथा को इस भगवत लीला को हम अपने जीवन में उतार पाए होते तो बहुत सारे पाप जो आश्रापन के हमारे जीवन में है ये तो ना आए होते हैं। हम शापित होते हैं हर गलती पर हर पाप पर और पाप के प्रायश्चित इतने मत बढ़ाओ कि फिर कभी उस बोझ के तले से निकल ही ना पाओ नहीं सरस होगी रस भरी होगी सुंदर मनोरम भजन होंगे लेकिन जागो समझोग ये भजन कीर्तन इतने आसान नहीं हैं बचा पाना खाली गालिए सुरताल मिला लेने से काम नहीं होगा इसे पीना होगा बचाना होगा आत्मसात करना होगा अपने स्वभाव में उतारना होगा और जीकर दिखाना होगा कंस ने देवकी के बेटे को क्यों मारा बताओ मुझे क्यों मार रहा है उसके बेटों को वो क्योंकि उसे डर है कि यदि ये जीवित रह गए तो कंस को मथुरा साम्राज्य से अलग होना पड़ेगा और मरना पड़ेगा यही तो है डर और सत्य रूपी वसुदेव देर के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि सत्य को यदि मैं वसुदेव कहूं और न्याय को कहूं देव की तो सत्य और न्याय को हम सब ने भी तो जेल में बंद कर रखा है अपने मन की क्यों कि इन दोनों का जो बेटा है और सत्य और न्याय का बेटा क्या होगा निर्णय डिसीजन कि ये निर्णय मैं और मेरे को मेरे रिश्तेदारों के मेरे अपनों के खिलाफ है इसलिए मैंने भी सत्य और न्याय को प्रतिदिन मैं झूठ की जेल में बंद करता हूं और जब जब उसका बेटा उत्पन्न होता है मैं थड़ से मार देता हूं क्या हम सब नहीं करते ये सब रोज मैं एक दिन की बात नहीं मैं हर दिन की बात करता प्रतिदिन की बात कर रहा हूं और जिन्होंने अपने को मांझा नहीं धोया नहीं याद रखो कि उन्होंने भक्ति कभी पाई नहीं है कि हमने भी तो सत्य रूपी वसुदेव एवं न्याय रूपा देव की को झूठ की जेल में इसलिए बंद किया है कि सत्य और न्याय का बेटा जो निर्णय है वो मेरे और मेरे स्वजनों के खिलाफ है इसलिए उसकी हत्या कर दो झूठ से मार दो उसे बाहर ही मत आने दो क्या इसी को तुम कहोगे कि तुम पवित्र भक्ति करते हो तुम भक्ति मार हो पूछो अपने आप से और जो मंजते नहीं जो धुलते नहीं वो प्रभु की राग कभी नहीं पाते ये कहानियां सरल है हमने गुरुकुल में इनको लीलाओं के रूप में दिया है इतिहास का रूपांतरण लीलाओं में किया है जिससे छात्र अपने को पढ़े स्वयं को मांचे और हर क्षण धोता रहे जिससे कभी मैल ना आए तो वो छात्र ही पवित्र नहीं होगा छात्र से समाज पवित्र होगा और धरती वैकुंठ होगी अगर हमें सोशल प्यूरिफिकेशन चाहिए इफ यू वॉन्ट टू प्योरीफाई द सोसाइटी एज ए होल तो जरूरी है कि एजुकेशन को गुरुकुल शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आधे दशक के बाद आधी सदी के बाद समाज एक नया पैटर्न लेगा अब गुलामी टूटेगी अब हम बाहर निकलेंगे अब हर कोई पवित्र रा लेगा और उस वक्त आप हम सब की सोच भी बदलेगी और हम प्रकृति के अनुरूप जी रहे होंगे हम सचमुच भक्ति की राह ले पा रहे होंगे अभी तो हम कबायलियों की बी टीम बने हैं और उसी को सत्य सिद्ध कर रहे हैं उसके बाद बाकी काम मिडिल ईस्ट की सिलेवरी के बाद वेस्ट की सिलेवरी ने किया हम लॉर्ड मैं काले के मुंह काले हो गए बस वही काले पौधे घूमते हैं यही सोसाइटी है यही सभ्यता है यही कल्चर है और यही सिविलाइजेशन है लेकिन इसमें क्या एक आदमी भी सुख से जी पा रहा एक आदमी क्या एक बच्चा भी अपने बचपन को शांति से जी पा रहा है क्या वो भविष्य के लिए चिंतित और आतंकित नहीं है ये कौन से जाल हैं जो हम बिछा बैठे हैं आज भगवान की लीला कथाओं का ये अमृत ये दर्शन नहीं है कबायली तंत्र को और कभी लॉर्ड मैकाले को लेकर के हम कौन से समाज की कौन से सोसाइटी की किन व्यवस्थाओं की कल्पना कर रहे हैं और वो कितनी सुखद होंगी आज हमने कोई सोचता नहीं न्यायविद न शिक्षाविद न शिक्षा, शिक्षा मंत्री शिक्षा को इसीलिए गुरुकुल में रहस्य लीलाओं के साथ हमने समाज को प्योरीफाई करने के लिए दिया था और गुरुकुल को निर्लिप्त ऋषि के पास दिया था नेता के पास नहीं राजाश्रय में नहीं क्यों कि सत्य जब भी उतरे अतिशय निर्मल उन्नत शिखर से नीचे आए जिससे किसी भी बच्चे का मन कहीं पर भी प्रभावित ना हो आज नेता जब शिक्षा देगा तो ये वही तो होगा जो हो रहा है इस देश में और आज यदि आप कहें कि एक व्यक्ति अथवा एक पार्टी जिम्मेदार है नहीं सारा ये तंत्र दोषी है अपराधी है इन्होंने जो कुछ भी किया है इस राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है ये किसी तरह भी अपने अपराधों को जस्टिफाई नहीं कर सकते इन्होंने आजादी के बाद भी पश्चिम भागना चाहा, मिडल ईस्ट की गोद में बैठना चाहा। ये गुरुकुल नहीं पहुंचे ये ऋषिकुल में नहीं आए और देखिए कि जब मैं बच्चों को ये कथाएं सुना के ला रहा हूं क्या आप सोचते हो कि कहीं पर भी वो आसक्त हो सकता है क्या आप सोचते हो कि वो कभी भी अपराध कर सकता है और कोमल मन के घड़े मैंने अमृत जल से भरे हैं गुरुकुल में आज तो भरे घड़ों में पानी भर रहा हूं किसकी समझ में कितना आएगा जो स्वभाव में झूठ और कपट लिए बैठे जो आसक्तियां मेरा तेरा लिए बैठे हैं वो कितने धुल पाएंगे मैं आपकी भी अवस्था को समझता हूं लेकिन मेरा धर्म है गोविंद की कथा सुनाना तो गोविंद की सौगंध है उसी भाव में सुनाऊंगा जिसे गुरुकुल में पढ़ाता हूं आज कंस को हम सब बुरा कहते हैं सचमुच वो इतना बुरा है तो उस कंस को हम अपनी जिंदगी से दफा क्यों नहीं करते है? और कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती है तो अपने जीवन की डोर उसके हाथ में क्यों नहीं देते फिर कंस क्यों बन जाते सवाल है मेरा गोविंद हमें सोचना होगा हमें समझना होगा कि सत्य कहां पर है और सत्य किशोर है और यू एक एक करके कंस ने छ बच्चों का वध किया है सातवें बालक को लेकर के हमारी लीला में और इतिहास में अंतर आता है परीक्षण के रूप में अक्रूर आदि जो बाकी लोग हैं और महाराज उग्रसेन में जेल में जाने के बाद सारी मथुरा संपूर्ण साम्राज्य संतप्त है यहाँ तक कि जो लोग हैं जो प्रजाजन हैं उन्होंने असमय ही वानाप्रस धर्म को उदाहरण कर लिया है वो भूमि शहन करते हैं और तप आदि करने लगे व्रत और उपवास करते हैं अपने राजा के लिए वे सब मन से दुखी हैं कंस से पीड़ित हैं बहुत से लोग मथुरा को छोड़कर दूर बियाबान जगहों पर जाके नए बस्तियां बसा लिए हैं क्योंकि कंस का अत्याचार उसके असरों का प्रभाव उनसे सहा नहीं जाता है विषापीड़ित पीड़ित है जो मंत्रीगण है वो भयवश तो कंस की ही बात करते हैं लेकिन एकांत में जब किसी भी गुप्तचर के भय से रहित होते हैं तो मथुरा के भविष्य को लेकर चर्चा करते हैं बहुत दुखी और चिंतित होते हैं कि कंस से कैसे निस्तारण पाया जाए और कैसे महाराज उग्रसेन को वसुदेव और देवकी को उस यात्रा से उस...